श्री श्रीरामकृष्णकथात्रेद साधनमेक्ष गुरवाक्यो विश्वासों व्या विश्वास श्रीरामकृष्ण साधन अत्यथम अपेक्षित कथम न सै यदि यथो विश्वासो जाएत तदाश्राल गुरवाक्यश्वास आस्थेय व्यासो यमुना तितीर्षुँ गोप्य किन्तु किंतु न मिलती गोप्य जगुरी प्रभो इदान कि व्यासो अवदी अवादीत अस्त वस्ता कि अहम अत्यम बुभुक्षुरस्म्यस्थ गोपीना समीपे क्षीर क्षीरसार नववनीतानेक आसी सर्व तेना भक्ष गोप्य प्रोचु प्रभो तारण कदा सैदस्ता तटस्थ सन्वाच हे यमनेदप मैं न भुक्त सैत् तदा जलम ते दिधा विभक्त भवि वयचर्वन वर्तमान पारं गच्छेम एकददुच्चारण मतृण मात्रमेव मात्र जलम द्विधा विभक्तम, गोप्यो विस्मृता गोप्य अचिंतन अभुवता अदयक्षित पुनर्बूते यदि मया किमें न भक्षित दृढ़ो विश्वास नहमृदाराएणोस्ती तेन भुक्त शंकराचार्य यह्मीद पर, परत अपरत आदव भेद रप्यासीत भेदबुद्धिप्यास विश्वासो नासीत चांडाल पिशित भाण्डमादा आया संगात स्ना उत्तीर्ण चंडाल गात्र स्पर्शो जाता अवदत अरे ऊँ स्वा स्पृवानसी चांडाल आह प्रभो त्वमपि माम न नसी, त्वाम न स्पृवान्न यह शुद्ध आत्मा स न शरीर न पंचभूता न चतत्वा तंकर ज्ञानोद जड़ भर राजो रघुगण से शिवकाम वहन यदा आत्मजानसंबंध कथाशक्रु त स्वीकार समागम्य सगम्यं को भो जड़ भर अवद अहम ने अग्राह्य विशुद्धात् पूर्णतो यथार विश्वास अहम शुद्धात्ति प्रभु रामकृष्णो योग तत्व भक्तिग अहम सह पर अहम शुद्ध आत्मति ज्ञाना मत भक्ता वदंती एतत सर्वं भागवती विभूति ऐश्वर्य न सैचे धनिनम को ज्ञा शक्नुया कि साधक से भक्ति स यदा वदेत यो योमी तदा तथा तदा तदाविधप आशीनोस्त किृपये विषय मुपे उपवेशेत वदे च तदा योक प्रमत्म मंडीर परम सेवया संतुष्ट सन निपतिरेकदा अवादीत अरे मीपमं उपवो नास्त यदा यदि स गे तोषो नवतीजीवा यदि मृजुरा सोहमस्मित तमीचीन जल से किं तारंग जलम एम सन स्थिर न भवति भवति, योगो न भवती यत्मना नाम, मनो योगिवशीभूत न तो योगी मनसो वश्य मन सुथि वायु स्थिरोंभको अयम कुंभको भक्ति भक्त वायु स्थिवनंदो मम माता हस्ति नितनंदो मम माता हस्तिनी इति हस्ति यदा भावावेशो जायते तदा संपूर्ण वाक्यम वक्त नाती कवल हस्ति हस्ति तत कवल हाई भावेशावायु स्थिरो कुंभको काचन मार्जनम करोति, कश्चन जन आगत्य, अवोचत अयि अमुको नव गृत जन आत्मी नवती चेद या मिश्र साजन रत वर्त अतरा अतरा चयती अहो सत्यं रे स जन पंच सुखमासी मार्जन न चलती यदि चात्मियो भवे तदा मजनी करात स्खलती किंच हा हेती वदी तदा वायु स्थिरो जाता है कि चिंतमें नो रमणीनातर न दृष्टन असी कि विस्मता सती कि वस्तु प्रेक्ष से कि वचनम आकर्णयती तदा तदापरा किम्ते भावा किं जातो रे जा अायु स्थिरो जाता है अतः विस्मता सती वक्त व्याधा आस्ण साधन सिद्धो नित्य सिद्ध सोहम सोहम इवृत्ये नवती ज्ञानो लक्षणमस्ती नरेन्द्रस्तु पुरास्फारृश भाल अयम की सुलक्ष्यलोचन कि सदसा नवती जीवाश्चतुर्विधा बद्धजीव ममुक्षजीव मुक्तजीव निजीवेतीमें साधन कृत्यं नित्य सिद्ध साधन सिद्ध केचन बहु साधना ईसमीक्ष के आजन्म सिद्धा यहां प्रहलाद होमा विहंगमो विहायसी आस्ती सूतच्चाड अधो निपत पतचाड स्फुती सव्रम्य पतती तदनीमी तबदुच्चर्तते यखलत पक्ष प्रकाशते यदा पृथिव्यादीया जायत पक्षी चर्शनक्षम संयते तदा अबु्य मृत्पन चूर्णी भवदीती अतितरिया सबगद्रवेण मतर कुतो माता, माता प्रहदेह नृत्य नित्यसिद्धस्य साधन भजनाधिकं परम साधनात प्रागेव ईश्वर लाभ यहां अलाभु कुको प्राक फलं परं राखाल पितरं प्रति प्रेक्ष्य हनन वंशोपेत नित्य सिद्ध तथा नकमी चढ़क आवस्करे पति चेत चर्कवृक्ष शक्तिशेषो विद्यासागरच कवल वैदुष्योपी उछ्रेतबल कोपी, कोपी न्यूनबल क एको दीपो वा एको प्रज्वल क्वाको दंडदीपोज्वल विद्यासगर से ना वाक्य तम वेद वेदी स्म किया प्रसरती यदावद शक्तिशेष विद्यासागरे आगा आगाशय किंत कस्में अस्मैचिवा न्यूना शक्तिद्ते सपदे एवाह उदतरम तथा तथ्य शक्तिम्य सैचे कथम तेईति सै तव्या तव दयास विश्रुत वयम आगता स्म तब तो देश विषाणे न स्ूरते विद्यासागर सेद्या एक ख्या तेना वाग किम तेन कस्मै वाग्याजे कस्मै कस्मी अस्चिवा न्यूना शक्तिदते जा कि आदो बृहद बृहन्म पतंति रोहिता ततो धीवरा पंकम विलोड़ी तदा सफरीका पंकुवच मैयाय्त्लान धृता स्यु अविद भगवती क्रमण अंतस्था सफरीका निर्गता भवंती वेदुस्य वेदस्थ कि